श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पानीहाटी का महोत्सव श्री राम कृष्णदेव का उक्त महोत्सव देखने जाने का संकल्प श्री रामकृष्ण देव इससे पहले पानीहाटी के महोत्सव में अनेक बार गए थे इस बात का उल्लेख हमने किया है किन्तु उनके अंग्रेजी शिक्षित भक्तों के आगमन काल से कई कारणों से वे कई वर्ष तक वहाँ नहीं जा सके थे इस वर्ष अपने भक्तों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने हमसे कहा वहाँ उस दिन आनंद का मेला है हरिनाम का हाट बाजार लगता है तुम लोग यंग बंगाल हो कभी वैसा नहीं देखा चलो मेरे साथ देखाओगे इसे सुन रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों के आनंदित होने पर भी किसी किसी ने उनके गले की वेदना को सोच उन्हें वहाँ जाने से मना किया उन लोगों के संतोष के लिए उन्होंने कहा यहाँ से जल्दी कुछ खा पीकर जाऊंगा और दो एक घंटे वहाँ रहकर लौट आऊंगा। इससे विशेष हानि नहीं होगी भाव समाधि अधिक होने पर गले की वेदना बढ़ तो सकती है परंतु थोड़ा सावधान रहने से ही काम चलेगा उनकी इस बात से सभी की आपत्ति हट गई अब भक्तगण उनके पानी हटी जाने का प्रबंध करने लगे ज्येष्ठ मास की शुक्ला त्रयोदशी आज पानीहाटी का महोत्सव है लगभग 25 भक्त दो नाव किराए पर लेकर सुबह 9 बजे के पहले दक्षिणेश्वर आ गए कोई कोई पैदल भी आए श्री राम देव के लिए एक अलग नाव घाट में बंधी दिखाई पड़ी कुछ महिला भक्त बहुत तड़के ही आ गई थी श्री माता जी के साथ उन्होंने श्री राम कृष्णदेव तथा भक्तों के भोजन का प्रबंध किया दस बजे तक भोजन समाप्त करके सब लोग जाने को तैयार हुए श्री रामकृष्ण देव के भोजन के अनंतर श्री माता जी ने एक महिला भक्त के द्वारा उनसे पुछवाया वा, पुछ कि वे माता जी चलेंगी या नहीं श्री रामकृष्ण देव ने कहा तुम लोग तो जा ही रही हो यदि उसकी इच्छा हो तो चले श्री माँ ने यह सुनकर कहा अनेक लोग साथ जा रहे हैं वहाँ भी बहुत भीड़ होगी उतनी भीड़ में नाव से उतरकर कर दर्शन करना मेरे लिए कठिन होगा मैं नहीं जाऊंगी श्रीमान ने जाने का संकल्प त्याग दिया और दो तीन महिला भक्तों को जो जाना चाहती थी भोजन कराकर श्री रामकृष्ण देव की नाव में जाने के लिए आज्ञा दी लगभग दोपहर को पानीहाटी पहुंचने पर दिखाई पड़ा कि गंगा तट पर पुराने बरगद के चारों ओर अनेक व्यक्ति एकत्रित हैं और वैष्णव भक्त लोग स्थान स्थान पर कीर्तन का आनंद ले रहे हैं वैसा होने पर भी अनेक लोग भगवत नामगान में यथार्थ रूप से मग्न प्रतीत नहीं हुए सर्वत्र भाव का अभाव और प्राणहीनता दिखाई पड़ी नाव में जाते समय तथा वहाँ पहुँचने पर भी नरेंद्रनाथ, बलराम गिरीशचंद्र रामचंद्र महेंद्रनाथ आदि प्रधान भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव से अनुरोध किया कि वे किसी कीर्तन दल में सम्मिलित होकर नाचने न लग जाए क्योंकि कृष्णमत होने पर उनमें भावावेश होना अनिवार्य होगा और उससे गले की वेदना बढ़ जाएगी नाव से उतरकर कर श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ त्रियुत्तमणिसेन के घर सीधे पहुँचे उनके आगमन से आनंदित होकर घर के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठक में ले जाकर बिठाया वह कमरा मेज कुर्सी सोफा गलीचा आदि से अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ था वहाँ 10-15 मिनट विश्राम करके श्री कृष्ण देव सबको सांस लेकर मणि बाबू द्वारा प्रतिष्ठित राधा कांत जी के मंदिर में जाने के लिए उठे बैठक के पास ही मंदिर था पास के दरवाजे से हम सीधे मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में जा पहुँचे मंदिर के युगल विग्रह मूर्ति का दर्शन कर हमें बहुत आनंद हुआ दोनों मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर थीं कुछ देर तक दर्शन के अनंतर श्री कृष्ण देव अर्थबाह्य अवस्था में प्रणाम करने लगे नाट्य मंदिर के बीच से पांच सात उतरने पर मंदिर का प्रशस्त आंगन तथा सदर फाटक था। फाटक था। ऐसे स्थान पर था कि मंदिर के सामने आते ही विग्रह मूर्ति का दर्शन लाभ होता था श्री कृष्ण देव जिस समय प्रणाम कर रहे थे उसी समय कीर्तन करने वालों के एक दल ने फाटक से भीतर आकर गान आरंभ कर दिया प्रतीत हुआ कि मेला स्थल में जितने कीर्तन आते हैं वे पहले आकर कीर्तन करके फिर गंगा तट पर जाते हैं शिखा सूत्रधारी दीर्घ काय स्थूल गौरवर्ण तथा प्रौढ़ एक व्यक्ति गले में लटकते हुए झोले में माला जपते हुए आंगन में आए उनके कंधे पर चादर थी शुभ्र वस्त्र सुंदर ढंग से समेट पहने हुए थे और टेट में बहुत से पैसे थे देखने से प्रतीत होता था कि कोई गोस्वामी पुंगंव मेले के मौके पर दो पैसे वसूल करने के लिए सज धज निकले हैं कीर्तन संप्रदाय को उत्तेजित करने के लिए और शायद समागत व्यक्तियों को अपने महत्व से मुक्त करने के उद्देश्य से वे आते ही कीर्तन दल के साथ मिलकर भावा की तरह अंग भंगी और नृत्य करने लगे